था का गीत हेनरी वैंडवर्थ लॉन्गफेलो चित्र सुजन जेफर्स हिंदी विदुषक अमेरिका के मूल निवासियों यानी नेटिव अमेरिकन्स में हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो की गहरी रुचि थी उनकी मशहूर कविता द सॉन्ग ऑफ हियावाथा 10 नवंबर 1855 को पहली बार प्रकाशित हुई लॉन्ग फेलो अपने समय में कई अमेरिकी आदिवासी सरगनाओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान हेनरी रोस क्राफ्ट के आदिवासियों पर किए काम से लॉन्ग फेलो परिचित थे स्कूल क्राफ्ट ने मूल अमेरिकी आदिवासियों के साथ सालों बिताए थे आदिवासी जीवन शैली पर उन्होंने बहुत संवेदना से लिखा और उसे चित्रित किया था पच्चीस जून अठारह को लॉन्ग किलो ने अपनी डायरी में लिखा मैंने अमेरिका के मूल आदिवासियों के जीवन पर एक लंबी कविता लिखने का मन बनाया परंपराओं को पिरोना चाहता हूँ और अन्य लेखकों के शोध कार्य से जन्मा दरअसल हियावाता नाम का एक असली इंसान भी था वो उन कबीले का सरगना था और योक देश के निर्माण में उसके अहम निर्माण में उस ने अहम भूमिका निभाई थी लॉन्ग फेलो की कविता जब छपी तो वो एक मील का पत्थर साबित हुई उस जैसी कविता पहले कभी नहीं छपी थी मूल अमेरिकी आदिवासियों के रिवाजों परंपराओं मृतकों कियों की दंतियों और अन्य लोगों द्वारा लिखे वर्णनों को लॉन्ग फेलो ने एक कवि की संवेदनाओं के साथ लिखा इससे यह कविता एक सदाबहार और अमर कविता बनी बचपन में मुझे पहली बार द संग ऑफ हिया पढ़ने का मौका मिला मेरी माँ इस कविता की हमेशा से बड़ी मुरीद थी बचपन का वृत्तान्त मुझे पढ़कर सुनाती थी गिचे गुमी नदी के तट के पास उन्हें सुनने के बाद में कल्पना रूप में खो जाती थी कभी कभी मैं घर के पीछे जंगल में निकल जाती थी जहां मैं खुद को एक आदिवासी इंडियन मानकर आसपास की चिड़ियों से बातचीत करती और तेज बहती हवा की आवाज को सुनती दो साल पहले मुझे इस कविता को दोबारा पढ़ने का मौका मिला इस बार पढ़ने के तुरंत बाद मैंने अपने बचपन की चहेती कविता के चित्र बनाने का निश्चय किया चित्र बनाने से पहले मैंने कविता को लेकर बहुत शोध किया और तरह तरह की जानकारी इकट्ठी की मैंने न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिकी अमेरिकन इंडियन म्यूजियम के तमाम चक्कर लगाए और मूल अमेरिकी लोगों की वेशभूषा गहनों आदि के बहुत से फोटो लिए फिर मैंने स्कूल क्राफ्ट और अन्य विद्वानों के लेखों को पढ़ा एडवर्ड कार्टिस के सुंदर फोटोग्राफ्स का अध्ययन किया इस सब के बाद साथ मैंने द संग ऑफ हीता को दोबारा बार बार पढ़ा वैसे यहाँ मेरे चित्रों का फोकस हियावाता का बचपना है पर साथ में मैं इस महान रचना की संपूर्ण झलकी भी देना चाहती थी इसका मैंने भरपूर प्रयास किया है पहले चित्र में नोकोमिस है वह चंद्रमा की बेटी है क्योंकि एक विरोधी अंगूर की बेल से बने और आसमान से लटके उसके झूले को काट देता है इस वजह से नोकोमिस पृथ्वी पर आकर गिरती है उसके बाद के चित्र में नोकोमिस अपनी लड़की वेनोहा को जन्म देती है नोकोमिस खुद मृत्यु की कगार पर है क्योंकि पश्चिमी हवा ने उसे त्याग दिया है वेनोहा का एक बेटा है हियावथा अगले कुछ चित्रों में नोकोमिस की आत्मा हियावाता पर नजर रखती है अंतिम चित्र में वता जवान हो चुका है और अब उसे नोकोमिस का दोस्त यागू हाथ में तीर कमान थमाता है जब मैं इस कविता के चित्रों को निहारती हूं, तो मेरे जहन में मेरे जहन में बचपन की तमाम यादें तरोताजा हो जाती हैं अपने चित्रों में मैंने उन यादों को सजा सजोने की कोशिश की है सुजन जेफर्स जिससे गुमी नदी के तट के पास बड़े समुद्र के चमकते पानी के पास नोकोमिस की झोपड़ी खड़ी थी चंद्रमा की बेटी थी नोकोमिस। उसके पीछे था अंधेरा जंगल जहां खड़े थे चीर के ऊंचे उदास पेड़ वहां खड़े थे शंकु के फल वाले देवदार के पेड़ सामने था स्वच्छ निर्मल पानी सूरज की धूप में चमचमाता बड़े समुद्र का पानी चमकता था वहां बूढ़ी झुर्रियों वाले नोकोमिस नन्हेवाथा का लालन पालन करती थी पेड़ों की टहनियों से बने पालने में उसे झोंके देती पालने पर मुलायम घास और काई का गद्दा बिछाती फिर उन्हें बारह सिंगे की ताद से सिलती जब बच्चा रोता तो उसे पुचकारती और कहती चुप कर नहीं तो नंगा भालू तेरा रोना सुन लेगा फिर उसे लोरी गा गाकर सुला देती मेरा प्यारा छोटा उल्लू कौन है वो जो झोपड़ी जो को रोशन करता है इसकी आंखें झोपड़ी में प्रकाश लाती है मेरा प्यारा छोटा उल्लू नुकोमिस ने उसे तमाम बातें सिखाई आसमान में चमकते तारों की दास्ता सुनाई उसे इस्कुदा नाम का धूमकेतु दिखाया इस्कुदा की लंबी लंबी चोटियां थी आत्माओं का मृत्यु नाच दिखाया जहां योद्धा कलगी पहले हाथ में गदा उठाए उत्तर की ओर अग्रसर थे जाड़े की बर्फीली रात में उसे स्वर्ग की साफ सफेद सड़क दिखाई भूतों की परछाइयों से भरी पगडंडी भी पहली सड़क सीधे स्वर्ग जाती दूसरी पर भूत मंडराते डेरा जमाते गर्मी में शाम के समय नन्ना हिया नन्हावाता दरवाजे पर बैठे चीड़ के पेड़ों की चीरती हवा को सुनता पानी के छप छपछपाने छप की आवाज सुनता यह प्राकृतिक संगीत अचरत से भरा होता मिनीवा चीड़ के पेड़ कहते मड़वे ओसका पानी की धार कहती शाम के धुंधले में वो जुगनुओं को टिमटिमाते देखता वो अपने धीमी मंद प्रकाश से झाड़ियों और पेड़ों को रोशन करते फिर वो नकोमिश का सिखाया गीत गाता वाह रे छोटे वा जुगनू, छोटे मंडराते पूछ में आग लिए जुगनू नाचते इटलाते सफेद आग के जीव मुझे भी अपनी मोमबत्ती से चलाओ फिर मैं अपने पालने में लेट जाऊंगा और नींद आने पर पलके बंद करूंगा वो पानी में उगते चंद्रमा को निहारता चांद पानी में थिरकता वो थिरक पानी के नृत्य को देखता फिर हियावाता ने हल्के से पूछा यह क्या है नुकुमेश और अच्छी नोकोमिश ने बताया एक बार एक योद्धा ने बहुत गुस्से में मध्य रात्रि के समय अपनी दादी को उठाकर आसमान में चंद्रमा की तरफ उछाल दिया जो तुम देख रहे हो वो उसी योद्धा की दादी का शरीर है यह वाता ने देखा इंद्रधनुष पूरब के आसमान में एक रंग बिरंगा इंद्र इंद्रधनुष उसने नोकोमिश से पूछा यह क्या है तुम अच्छी नोकोमिश तब अच्छी नोकोमिश ने बताया ऊपर स्वर्ग में फूलों का एक बगीचा है जहां सभी जंगली फूल खिलते हैं घास के मैदान के लीली के फूल भी वहां खिलते हैं जब जमीन पर फूल मुरझा कर गिर जाते हैं तब ये ऊपर स्वर्ग में खिलते और महकते हैं जब या वाता मध्यवाता मध्य रात को जंगल में उल्लुओं की चीखे और चिल्लाहाट सुनता तो वो घबरा कर पूछता यह क्या आवाजें हैं नुकोमिश तब अच्छी नुकोमिश उत्तर देती वो उल्लू और उसके बच्चों की आवाज वो अपनी जुबा में एक दूसरे से बतिया रहे कभी कभी एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे फिर नन्ने हियावाता ने हरेक पक्षी की जुबान सीखी उनके नामों और रहस्यों को समझा वो गर्मियों में कैसे अपना घोंसला बनाते हैं वो सर्दियों में कहा छिपते हैं जहां भी उसे पक्षी मिलते वो उनसे बातें करता उन्हें हियावाता की मुर्गियां बुलाता उसके बाद ने जानवर की भाषा सीखी, उनके नामों, को समझा, कैसे कैसे बनाते हैं अपना गर, कैसे हैं अपना घर, छिपाती बलूत के फल, कैसे है इतनी तेज, इतनी जल्दी डर, डरता जाता है खरगोश जहां वो मिलते हियावाता उनसे बातें करता वो उन्हें हियावा के भाई बुलाता जिन्हें अपने देश की किवन दंतियां पसंद है जिन्हें लोगों के लोक गीत पसंद है दूर से आती आवाजों में छिपा है यह संदेश कहती है हमसे रुको और सुनो बच्चों की आवाजों में फुसफुस आती है मुश्किल से ही सुनाई देती हैं चाहे वो गीत हो या कोई बोल रहा हो आप इस महान इंडियन गीत को जरूर सुनें, इस यावाता के गीत को अवश्य सुनेवाता का गीत लॉन्ग फेलो लिखित हियावाथा का गीत एक क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुका है 1855 में जब वो पहली बार छपा तो उसकी बहुत वाहवाही हुई और बेहद लोकप्रिय हुआ इस गीत में लॉन्ग फेलो ने अमेरिकी मूल आदिवासियों की कहानियों मान्यताओं परंपराओं को बेहद खूबसूरती और संवेदना से एक कविता में पिरोया है